आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए ब्रह्म रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ आज के शो को सजाने के लिए डॉक्टर बीबी तिवारी हैं जो बड़ोद यूपी से बता रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं विशेष हम लोग अपने करियर को कैसे चुनें और कैसे हम लोग अपने करियर को फ्रेम करें किस तरह से हम आगे बढ़े अपने लाइफ में इसके लिए हम बात करेंगे एज ए प्रोफेसर रीडर इन साइकोलॉजी हैं सर तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से बीबी तिवारी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सर मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे जो यूथ हैं 10वीं, 12वीं या डिग्री होल्डर भी है तो उन सभी को किस तरह से अपना करियर को फ्रेम करना है उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए देखिए विशेष रूप से जो हाई स्कूल पास करते हैं बच्चे और जो इंटरमीडिएट पास करते हैं इनके सामने दो स्टेज आता है जब उनको करियर डिसाइड करना पड़ता है जो प्रजेंट एरा चल रहा है जो सामाजिक संरचना चल रही है उसमें मदर फादर बच्चे को प्रेशराइज़ करते हैं कि तुम अमुख सब्जेक्ट लो तुम साइंस पढ़ो या तुम कॉमर्स पढ़ो या तुम आर्ट्स पढ़ो बच्चा कहता है नहीं nah, मैं साइंस पढ़ूंगा वो कहते हैं कि नहीं nah, कॉमर्स पढ़ो कॉमर्स की बहुत डिमांड है बच्चा कहता है मैं आर्ट्स पढ़ूंगा वो कहते हैं कि नहीं nah, तुम साइंस पढ़ो इंजीनियर बनना है घर में कोई इंजीनियर नहीं है तो माता पिता को कम से कम इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए बच्चा जो कह रहा है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए उसके टीचर से संपर्क करना चाहिए कि बच्चा जो दो साल में पढ़ा है आपके मूल्यांकन से एक किस साइड में जा सकता है तो कैरियर ओरिएंटेशन बच्चे के ऊपर हमें ही छोड़ना चाहिए हमें अपना इम्पोजिशन नहीं करना चाहिए दूसरा कैलिबर और नौकरी दोनों करीब करीब विपरीत हैं ऐसा नहीं है कि अगर एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए एक लड़का संस्कृत में टॉप करता है और वो मैथमेटिक्स में फेल होता है तो बड़ा अजीब लगता है गैरेज इनको सुनकर कि संस्कृत में पढ़ेगा अब उनको नहीं पता अगर संस्कृत से टॉप करेगा तो आगे बहुत जाएगा वो एप्टीच्यूड तो उसका संस्कृत का था तो हमें बच्चे का एप्टीच्यूड देखना चाहिए वो हाई स्कूल का इंटर का जो जब वो इंटर पास करके हायर एजुकेशन में जाता है तो हायर एजुकेशन में स्थिति थोड़ी बदल जाती है हायर एजुकेशन में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ एडमिशन के अलग अलग चैनल हैं उसे एंट्रेंस देना पड़ता है इंट्रेंस उसको पोजिशन लानी पड़ती है और भी बहुत से सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है तो उन सबको देखते हुए बच्चे को एक्सपोजर देना चाहिए कि इसमें करोगे तो ये होगा इसमें करोगे तो वो होगा इसमें ये परेशानी है इसमें वो परेशानी है मान लीजिए एक लड़का एमबीए करना चाहता है प्राइवेट से पैसा चाहिए माँ बाप गरीब हैं वो नहीं कर सकते तो बच्चे को ये समझाना चाहिए कि पैसा भी तो ज़रूरी है केवल तुम्हारी इच्छा से पढ़ाई तो हो सकती है तो तुम ऐसा कुछ करो कि एम करना कुछ अपने को खड़ा करने लायक बन जाओ फिर एम बी ए तो अगर इस तरह से हम प्लानिंग करें ऐसा नहीं ओवरनाइट डिसीजन नहीं होना चाहिए कि भाई कल चलो बीएससी में एडमिशन कराना है या बीकॉम में एडमिशन कराना है या एमएससी में एडमिशन कराना है एम ए कराना ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं होनी चाहिए या पड़ोसी से आजकल एक सबसे बड़ी बीमारी है पड़ोसी से प्रभावित होना पड़ोस का मोहन साइंस पढ़ रहा है तो उनको भी साइंस पढ़ना पड़ेगा या हमारे रिश्तेदारी में अमुक लड़का इंजीनियर बन गया देखो भाई इज्जत का सवाल है परिवार के इंजीनियर तुमको बढ़ना बढ़ेगा सोसाइटल टेंडेंसी क्यों हो रही है हाई आप देखिए आजकल हायर एजुकेशन में बच्चे सुसाइड बहुत कर रहे हैं क्यों क्योंकि माँ बाप की डिमांड बहुत जाते हैं वो भेज देते हैं बच्चा मारपीट करके तो एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में लेकिन इंजीनियरिंग कैलिबर नहीं था जब वहां कोर्स का दबाव पड़ता है तो कहता है कि माँ बाप ने इतना पैसा खर्च किया इतना लोन लिया बैंक लोन है घर का लोन है पड़ोसियों का लोन है रिश्तेदार का लोन है ये कैसे हम तारेंगे? हम तो लगता है पास भी नहीं होंगे मेरी जिंदगी बेकार है मेरे बस का कुछ है नहीं कैसे मम्मी पापा को फोन करें कि मैं फेल होने वाला तो ऐसी केसेस से हमें बचना चाहिए ये हम नहीं ध्यान देंगे तो कौन ध्यान देगा ये माँ बाप तो ध्यान देंगे तो आज के वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं है, उसे हमें देखना चाहिए हमें काल्पनिक युग में नहीं जाना चाहिए एक ख्वाब की दुनिया में या एक दीवा स्वप्न में बच्चे को नहीं फेंकना चाहिए कि तुमको ऐसा ही करना है बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर तिवारी साहब आपने बताया कि वर्तमान समय में जिस तरह की सिचुएशन है उसको आपने अपने शब्दों में बयां किया और मोस्टली जो आत्महत्या या जो सुसाइड केस होते हैं हायर सोसाइटी में ही हो रहा है वहाँ पर इसी कंपटीशन के वजह से या फिर बच्चे का जो तालमेल है सब्जेक्ट के साथ नहीं बैठता इसके वजह से भी स्ट्रेस आता है और उसमें ये सिचुएशन आती है तो यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छी बात बताया कि माता पिता को जो है बच्चों का इंटरेस्ट देख के उसको करियर के लिए आगे बढ़ाना चाहिए ये ऐसा ये एक सही और राइट वे है और अदरवाइज़ इसके अगेंस्ट में जाते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक गड़बड़ हो सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा एक अच्छे करियर इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने उनमें से कुछ एक दो उदाहरण जरूर सुनाइए जिसमें व्यक्ति किस तरह से मेहनत करके आगे बढ़ा है जैसे आपने एम की बात बताई फाइनेंस अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए और फिर कैसे करके आगे जाके एम करना है इसके कुछ उदाहरण दीजिए ताकि हमारे यूथ समझ जाए कि हमारे किसी भी सिचुएशन में हम आगे कैसे बढ़ सकें देखिये डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन है हम ऐसे लोगों का नाम तो इस समय नहीं बता पाएंगे कि जो बहुत हाईलाइटेड हैं लेकिन हमारे व्यक्तिगत अनुभव कुछ हैं जो हमारे साथ स्टूडेंट रहे हैं जो अपने विल पावर को किए हैं नाम बताना यहाँ ठीक नहीं है मीडिया है लेकिन उस लड़के की स्टोरी हम आपको बता रहे हैं वो हमारे साथ पढ़ रहा था और वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था दो तीन बार वो मेडिकल में फेल हो गया एम बी में वो नहीं आया हम लोग तो चिल्लाते थे कि ना तुम अपना रेगुलर कोर्स पढ़ रहे हो और ना मेडिकल में आ रहे हो तो एक बार वो मेरे कमरे में हॉस्टल में बैठा था और उसने कहा कि देखो या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या नहीं तो मैं नदी में पुल पर से कूद जाऊंगा ये डिटर्मिनेशन है ये डिटर्मिनेशन है कि मैं बनूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं इसको और उसके बाद मेरा संपर्क उससे समाप्त हो गया लेकिन बाद में पता चला कि वो मेडिकल में आ गया था ऐसे भी डिटर्मिनेशन है एक और हम लोग के साथ लड़का पड़ता था उड़ीसा का नाम हम नहीं बताएंगे मीडिया में हैं। तो उसके कमरे में हम लोग जाते थे सिंगल सीटेड कमरा था एक ही लड़का एक कमरे में रहता था अपने सब कमरे के पूरी दीवारों पर लिख रखा था आई एम बॉर्न आई एस आई एम बॉर्न आई एस हम लोग उसे कहते थे तुम कोर्स की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हो कम की पढ़ाई करते रहते हो अगर नहीं बॉर्न आई बने तुम तो तुमको रोटी कहाँ से मिलेगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं आई एस और वो आई बना और आपको बताएं अब तो रिटायर हो गया होगा हमारी उम्र का करीब करीब है, वो उड़ीसा में कमिश्नर तक हुआ अपने प्रोमोशन में आकर तो ऐसे एग्जाम्पल है और भी बहुत से एग्जाम्पल हम तो दो ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए जो हमारे साथ हमारे जिंदगी में आए हैं जो हम जिनके साथ में पढ़ा हूँ जो बताए कि देखो ये लाइफ है मैं बार बार कोर्ट करता हूँ अपने परिवार में अपने बच्चों से भी कोर्ट करता हूँ ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं होगा तो ऐसे होने में बच्चे को भी चाहिए और एक बीच में और हम थोड़ा सा इसे हट बात आपसे करें। of the teacher, particularly in higher education, बहुत मायने रख रहा है। अगर एक अच्छा ध्यान ले किसी बच्चे के कैलिवर को देख करके तो उसके लाइफ को चेंज कर सकता है उसकी लाइफ कर सकता है दो तीन मैं तो हायर एजुकेशन में रहा हूँ पीएचडी भी कराया हूं मैंने दो तीन विद्यार्थी हमारे जीवन में गुजरे हैं जो थोड़ी बहुत मेरी बात को मान गए और उनका करियर एकदम बदल गया एक तो लड़का चीफ साइकोलॉजिस्ट है आगरा मेंटल हॉस्पिटल में हम तो पोस्ट कोट कर रहे हैं नाम कोट करना उचित नहीं है यहाँ पर वो लड़का बहुत गरीब घर गर का था क्लास में पीछे बैठता था उसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो एक बार मैं क्लास में खड़ा करके उसको टाँट दिया था कि तुम ब्लैक बोर्ड पर नहीं देखते हो तुम अपने बगल में बैठे हुए बच्चे की कॉपी से देख के क्यों लिखते हो बहुत संकोच लड़का था चुप हो गया नहीं कुछ बोला धीरे धीरे लड़का हमारे पास एमए तक आया एमए ए जब पास कर लिया तो कहा कि सर हमको थोड़ा तो तो टाइम दीजिए, दिया हमने बताओ तो हम घर पे आना चाहते ठीक है ना? मेरे घर आया उसको हाँ बताओ तो यहीं से शुरू किया कि सर मैं बहुत गरीब लड़का सक्षम नहीं हूँ और कुछ ऐसा बता दीजिए कि कुछ जॉब की तरफ हमारी पढ़ाई क्योंकि साइकोलॉजी हमने एम तो कर लिया हमने कहा कि देखो तुम अगर मेहनत करोगे वैसे मुझे पता है तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन इंग्लिश इंप्रूव की जा सकती है ऐसा नहीं है तुम रांची जाओ एक साइकोलॉजी का सेंटर मेंटल हॉस्पिटल रांची कांके में वो गया वहां और जा करके उस ने बहुत मेहनत किया वहां वहां पढ़ाई किया और वहां से उसने दो साल का एक साइकोलॉजी में कोर्स होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में वहां उसने कोर्स किया और देखिए उस लड़के कम मेहनत लोग तो भाग्य करते हैं हम तो भाग्य की बात नहीं करते हैं उसने मेहनत किया और उसके बाद वहाँ से प्लेची पोजिशन हुई वहाँ से उसका अपॉइंटमेंट उड़ीसा हुआ कटक में उड़ीसा में दो साल रहा फिर वहाँ से उसने कुछ और पढ़ाई की उसके बाद वो आगरा गया और इस समय वो चीफ साइकोलॉजिस्ट आगरा तो है बच्चा ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड एग्जाम्पल दिया था मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरे ख्याल से हमारे जो सुनने वाले यूथ हैं स्टूडेंट हैं उन सभी को भी अपने दिल को टटोलने का और आगे बढ़ने के लिए जो सीख चाहिए वो मिल गया होगा चलिए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट और हम बात करें डॉक्टर बी बी तिवारी जी से जो रीडर एंड साइकोलॉजिस्ट आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे सुनते रहो मस्कराते रहो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 कांटों पे चल के मिलेंगे साये पहाड़ के के जो लिए हैं सा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 नमस्कार फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बीबी तिवारी जी से रीडर इन साइकोलॉजिस्ट से और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने करियर के बारे में बताया कुछ एग्ज़ाम्पल जो दिए हैं वो दिल को छू लेने वाले हैं जहाँ पर हमारी क्षमता नहीं होती है लेकिन एक टीचर का जो मुख्य रोल है अगर टीचर चाहे तो बच्चों के अंदर वो क्षमता पैदा कर सकता है या उसको रास्ता ज़रूर बता सकता है ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई और हम अगर स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं अपनी दिल की बात अगर टीचर के सामने खोल के रख देते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं लगता कि हम उस प्रॉब्लम के साथ जिंदगी भर रहेंगे बहुत ही जल्दी उस प्रॉब्लम से हम दूर हो जाएंगे क्योंकि सोल्यूशन जो है हमको बहुत ही अच्छी तरह से मिल सकता है टीचर से अपने माता पिता से तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से कि आ, कई बार हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम लोग बारहवीं के बाद हम लोग अपना करियर फ्रेम करें या डिग्री लेने के बाद फिर हम सोचें कि मुझे इस फील्ड में जाना है या दसवीं से शुरू करें कब से हमको अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए हाँ ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है कि कैरियर के, के बारे में, में हम कब डिसाइड करें एक विद्यार्थी कब डिसाइड करे देखिए कैरियर के बारे में डिसाइड करना तो लगभग जिस क्लास में जाते हैं हर क्लास करीब करीब दो या तीन साल का होता है तो जब बच्चा पहला ईयर होता है उसका पहले ईयर में छः महीना तो उसको एक्सपोजर में लगता है उसमें समझ में आती है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं छः महीने बाद उसको अपने कैरियर के विषय में सोचना चाहिए कि अब हमें किधर उड़ना है हमको इस विषय को कंटिन्यू करना है या इसके साथ जो एलाइड सब्जेक्ट है हमें उसको कंटिन्यू करना है तो वही स्टेज होता है जब आप अपना रिजल्ट देखते हैं जब पास हो जाएंगे या परस, कितने नंबर मिलते हैं क्या परसेंट मिलता है तब सोचेंगे वो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आप जब तक सोचते हैं तब तक इंट्रेंस हो जाता है उस वो बैच आगे निकल जाता है और एक बैच का पीछे होना एक बच्चे के अंदर इंफ्रॉरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा कर देता है कि हमारे साथ का बच्चा तो फाइनल में है और मैं फर्स्ट ईयर में तो इस दंश से भी बच्चे को बचना चाहिए और उसको थोड़ा पहले से प्रिपरेशन करना चाहिए इसमें विशेष रूप से टीचर का हेल्प मदर फादर से भी जरूर डिस्कस कीजिए उनको मत छोड़िए अगर मदर फादर इस स्टेज में बहुत से बच्चों के मदर फादर शिक्षित नहीं हैं सक्षम नहीं हैं समझ नहीं सकते हैं तो उनसे तो नहीं कहा जा सकता लेकिन अगर मदर फादर जिन बच्चों के सक्षम हैं उनसे जरूर डिस्कस करें उनसे बात करें अपने मित्रों से बात करें परिवार या रिश्तेदारी में अगर कोई बच्चा पड़ा है या अच्छा पढ़ रहा है उससे संपर्क करें वो भी गाइड कर सकता है क्योंकि बहुत क्लोज है वो जानता है कि बचपन से कैसा रहा है और वो थोड़ा बहुत परिवार की आर्थिक स्थिति को भी जानता है हम बार बार अर्थ को बीच में ले आते हैं कि पढ़ाई के लिए पैसा भी आजकल बहुत जरूरी है बहुत महंगी एजुकेशन हो गई है तो उसको ध्यान ले तो इस तरह से यदि सोच एक प्लानिंग होना चाहिए सडनली डिसीजन अब तो हम इंजीनियरिंग करेंगे या अब तो हम अब हमें ये काम करना है नहीं सोचिए कि हमें क्या करना है अगर ऐसा फर्स्टेशन कम होगा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि हमको करियर जो है किस तरह से फ्रेम करना है और कब हमको डिसाइड करना है ये आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि हमको जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं या 10वीं, 12वीं में हैं तब से हमको जो है अपने करियर के बारे में सोचना शुरू करना है थोड़ा सा प्लानिंग भी ज़रूरत है क्योंकि आज वर्तमान समय में फाइनेंस का भी एक बड़ा रोल है जिसको देखते हुए हमको चारों चीज़ें समझ में आनी चाहिए तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं तो इसके लिए आप अपने दोस्तों से अपने माता पिता से और अपने टीचर से ये तीन दायरे हैं पर आप अपने आप को टटोल कर सकते हैं बातचीत कर सकते हैं कुछ निकल के आ सकता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आप अपने इस रीडर इन साइकोलॉजी तक कैसे पहुँचे थोड़ा सा संक्षिप्त में बजाइए देखिए मेरा व्यक्तिगत जीवन जो आरंभिक जीवन है वो गाँव में गुजरा है मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे उनका जो शुरुआत थी वो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की तरह से थी अंग्रेजों का विरोध करते वो लोग बड़े हुए थे लेकिन जब उनके ऊपर हमारे दादाजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी हमारे पिताजी बहुत छोटे थे तो उनके सामने एग्रीकल्चर एग्रीकल्चरमेन था एग्रीकल्चर से हम लोगों को पढ़ाना हमारे परिवार जॉइंट था हम लोग कई भाई बहन थे ज्वाइंट परिवार में चाचा जी के परिवार था तो हम शहर में तो नहीं जा पाए शुरू में प्रारंभिक एजुकेशन में लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हमारे पड़ोस में एक थे वो पढ़ने बहुत अच्छे थे तो हम लोग को वो आइडियल रोल लगते थे कि अगर इन भैया की तरह से हम भी पढ़ें तो हम भी गांव में या अपने क्षेत्र में होशियार बच्चों में गिने जाएंगे तो जो लालच है कि हम भी होशियार में गिने जाएंगे इसने बहुत हमको संभाला कि हम गलत काम न करें हम पढ़ाई पर ज़्यादा दे, ध्यान दें हम इधर उधर ज़्यादा ना जाएँ तो बार बार लगता था इधर उधर ज़्यादा जाएँगे तो जो भैया बने हैं उस तरह से तो नहीं बन पाएंगे हम बिगड़ जाएंगे तो एक कारण तो ये था हमें गांव के एजुकेशन से अच्छा निकल करके और हमें हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस पढ़ा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं आया तो वहाँ मैंने देखा कि हमसे जो सीनियर लोग थे सब पीएचडी कर रहे थे तो मुझे लगा कि पीएचडी तो बहुत अच्छी चीज़ है तो क्या मैं अपने को ऐसा बना सकता हूँ कि मैं पीएचडी एच डी कर लूँ तो एक हमारे गाँव के पास ही के थे हमसे काफ़ी सीनियर थे तो मैथमेटिक्स थे उनके कमरे में एक दिन मैं गया उनका नाम था अश्फाक अहमद उनको हम लोग इसफाक भाई कहते थे तो हमने कहा आज भाग भाई उनके यहां दो तीन लड़के आके बैठे हुए थे तो तो जब उठ के चले गए हमने कहा भाई ये तो तो कर्नाटक से आया है अमुक जगह से आया जो है ये अपने क्षेत्र में जो है टॉप किया है तब यहां पहुंचा है हमें तो करेंट की तरह से लगा सन सर तो बड़ी अजीब जगह है तो वो हमारे अनकॉन्सियस में ये बात बैठती रही कि अगर ऊंचा जाना तो मेहनत जरूर करना पड़ेगा मेहनत से शार्टकट नहीं मेहनत कोई शॉर्टकट नहीं है वो हमें प्रेरणा दिया तो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने क्षमता के अनुसार हमने प्रयास किया और वही धीरे धीरे हमें यहाँ तक पहुँचाया चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपने तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे जो विद्यार्थी हैं उन सबके लिए एक मैसेज जरूर दें सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी तरफ से मैसेज है कि बच्चों कुछ भी ऐसा नहीं है कि असंभव है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आसान है कुछ भी असंभव नहीं है और कोई उपलब्धि आसान नहीं है इसलिए आपको ये मानना चाहिए कि उस जहां आप चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे लेकिन आपको यह भी मानना चाहिए कि आप आसानी से नहीं पहुँचेंगे अगर ये मंत्र आपके कान में आ गया तो आपकी सफलता कहीं नहीं चाहिए चलिए सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं लेकिन उसके लिए आसान रास्ता नहीं है ये एक अच्छा अपने मैसेज दिया हमारे विद्यार्थी मित्रों को और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम आज के इस शो में जो बातें हमने टॉक किया जो भी बातें हमने सुनी तो उनमें से जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो जरूर उसे जीवन में उतारें और अपना करियर को बहुत ही अच्छा बनाएँ ब्राइट बनाएँ और जो आप सोचते हैं वैसे बन सकते हैं लेकिन उसके लिए एक बात वही सर का मैसेज रिपीट कर लेना अपने मन में एक डायरी में लिख के रखना कि आप आसानी से नहीं पहुंच सकते यानी मुश्किल तो आएगी मेहनत करनी पड़ेगी आपको रात और दिन एक करके आप अपने जो है उन चीज़ों को सफल कर सकते हैं तो आप सभी अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर बी.बी. तिवारी जी को दीजिए इजाज़त मैं एक बार फिर से डॉक्टर बी तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे इस शो में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो बच्चों बच्चों मेरे बच्चों तुम्हें घर घर जाना गए मैसेज पहुँचाना है, बाप हूँ मैं सबका कोई ना जाए बताया नहीं पता ना चला कोई कह ना पाए मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों घर घर जाना है मैसेज पहुँचाना है बाप घूम सबका कोई रह गा जाए बताया नहीं पता ना चला कोई कह ना पाए मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों तुम्हें घर घर जाना है मैसेज पहुँचाना है निश्चय और नह के पंखों से उड़े आए हो निश्चय और नह के पंखों से उड़े आए हो दिल में उमंग उत्साह से बाका लाए हो केवल संगम पे ये संभव होता है ओटों तो तो में कोई को अनुभव होता है सबसे न्यारा सबसे प्यारा आत्मा परमात्मा मिलवा गवा गाए पताया नहीं पता ना चला कोई कह कह ना पाए मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों तुम्हें घर घर जाना है मैसेज पहुंचाना है के जग में बादल छाए हैं अपने अपनों से धोखा खा घबराए हैं मास्टर दया के तुम सागर बन जाओ बापुर दादा से मिलन कराओ केवल अभी फिर ना कभी शिव बाप हमसे यू मिलने आए ना चला बताया नहीं कोई कह ना पाए मीठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों तुम्हें घर घर जाना है चे दे मिलन करावर सा दिलवाना है पर चे दे मिलन करावर सा दिलवाना है माने ना माने तुमको फर्ज निभाना है वैसे तो सेवा तुम कर भी रहे हो अपने खजाने को कर भी रहे हो यहाँ वहा कोई कहा बिना पता ना चला कोई कह कह ना पाए मीठे मीठे बच्चों बच्चों में दे बच्चों तुम घर घर जाना है आप सहारा बनते हैं रहना जाए कोई बाप इशारा करते हैं देखो स्वयं को भी संपन्न बनाना होना अचानक है ना घबराना इंदर शर्मा फिर से जावा तन का बूढ़ा पा दिया दिल से बोला बताया नहीं।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 पाए मेठे मीठे बच्चों बच्चों मेरे बच्चों तुम्हें घर घर जाना है मैसेज पहुंचाना है